आर्या प्रथम प्रकाश पच्य स्वा मंत्र मूल प्राथना शो भग शो अस्त शुर शु राय शयम से शस शो अर्यमा 5 3 28 2 अट्ठाईस्व्या हे ईश्वर भग आप और आपका दिया हुआ ऐश्वर्य श हमारे लिए सुख कारक हो और शमु न शसो अस्तु आपकी कृपा से हमारी सुख कारक प्रशंसा सदैव हो पुरंदी शमु संतुराय संसार के धारण करने वाले आप तथा वायु प्राण और सब धन आनंददायक हो सत्यस्य सत्य यथार्थ धर्म सु संयम और जितेंद्रियवादी लक्षण युक्त जो प्रशंसा पुण्य स्वृति सब संसार में प्रसिद्ध है वह परमा आनंद और शांति युक्त हमारे लिए हो शो अर्यमा न्यायकारी आप पुरुजात अनंत सामर्थ्य युक्त हमारे कल्याण कारक हो पदार्थ शम सुख कारक न हमारे लिए भग ईश्वर और उसका दिया ऐश्वर्य शमु सुख कारक न हमारी शंस प्रशंसा अस्तु सदैव हो शम आनंददायक न हमारे लिए पुरंदी संसार को धारण करने वाला ईश्वर वायु प्राण शमो आनंददायक संतु हो राय सब धन शम शांति युक्त न हमारे लिए सत्यस्य। सत्य यथार्थ धर्म की सुयम से सुसंय संसह प्रशंसा पुण्य स्तुतिशम कारक न हमारे लिए अरय न्यायकारी अनंत सामर्थ्य युक्त अस्त हो हे मनुष्याग नह शंसह श्रे शमस्मुंतु न सुयस शंसह शुजा न शमस्था वयं मही।